ईशावाश्योपनिषद के द्वितीय मंत्र का विचार कल संपन्न हुआ प्रथम मंत्र तथा द्वितीय मंत्र वेद के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान निष्ठा तथा कर्मनिष्ठात्मक साधन दय के सूत्रात्मक वाक्य हैं ज्ञान निष्ठा का सूत्रात्मक वाक्य है।, है।, है कर्म निष्ठा का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाला सूत्रात्मक स्वरूप है सूत्र है क्वन्न्य कर्मा जी शतम् समाह। अब इन दो सूत्रात्मक मंत्रों का व्याख्यान है अवशिष्ट 16 मंत्र उनमें से तीसरे मंत्र से आठवें मंत्र तक के जो मंत्र हैं वे ईशावाश्यम इदम सर्वम इस प्रथम मंत्र का एक प्रकार से स्पष्टीकरण है इन तीसरे मंत्र से लेकर के आठवें मंत्र तक भी जो छ मंत्र हैं इनमें तीसरा मंत्र अर्थवादात्मक है अर्थवाद दो प्रकार का होता है प्रशंसा करने वाला और निंदा करने वाला तो निंदात्मक यह अर्थवाद है निंदा करने वाला ईशावास्यम इदम सर्वम इस सूत्रात्मक मंत्र के द्वारा बताई गई जो आत्मविद्या है उस आत्मविद्या की प्रशंसा के लिए आत्मअज्ञान की निंदा की जा रही है तृतीय मंत्र के द्वारा इसलिए भाष्यकार भगवान तृतीय मंत्र का अवतरण इसी प्रकार से लिखते हैं इदानिम इत्यादि से अथ इदानिम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है उसे देखा जाए आद्य जाथम प्रपंच प्रथम अविद्वन्दा क्रियते इत्याह तो आद्य मंत्र है ईशावाश्यम इद इत्यादि मंत्र इसकी प्रशंसा करने के इस ईशा ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र के अर्थ की व्याख्या विस्तार से करने के लिए प्रपंच का अर्थ होता है विस्तार से व्याख्या स्पष्टीकरण तो प्रथम मंत्र के अर्थ का प्रपंच का अर्थ निकलेगा स्पष्टीकरण करने के लिए विस्तार से व्याख्यान करने के लिए हा पच्ची विस्तार से प्रपंच शब्द बना प्रपंच ही तुम शब्द बना तो प्रथमम अविद्वन निंदा क्रियते तो पहले तीसरे मंत्र से अज्ञानी की निंदा की जा रही है जो आत्मज्ञान से रहित है आत्मा को नहीं जानते हैं उन्हें जन्म के पश्चात जन्म जन्म के पश्चात जन्म रूपी अनर्थ की प्राप्ति दिखा करके वो जननम पुनरअपि मरणम रूपी अनर्थ की प्राप्ति का हेतु है आत्मविषयक अज्ञान आत्माविद्या और जो आत्मा विद्यावान है उनकी निंदा की जा रही है इसलिए कि आत्मजिज्ञासु की तीव्र प्रवृत्ति आत्मविद्या में हो जा आत्मज्ञान के साधन में हो जाए, इसके लिए निंदा होती है मीमांसक कहते हैं कि निंदा निंद्य के दोष बताने के लिए नहीं होती अपितु विधेय अर्थ में प्रवृत्ति के लिए होती है निंदा न निंद निंदाथा दोषार्थ अपितु विधे अर्थे प्रवर्त्यार्था ऐसा उनका कथन है कि निंदा जिसकी की जा रही है उसके दोष लोगों को दिखे इसके लिए नहीं अपितु निंदा का तात्पर्य है विधे अर्थ की प्रशंसा में तो प्रथम मंत्र के द्वारा विधेय जो अर्थ है वो है आत्मभावना आत्म विचार ये साधन बताए हैं ना, शुद्ध चित्त विरक्त चित्त पुरुष के लिए साधन है आत्मभावना आत्मविचार इसे कहा जाएगा प्रथम मंत्र का विधेय अर्थ और इसमें शुद्ध चित्त अधिकारी प्रवृत्त हो जाए इस उद्देश्य से अज्ञानी की निंदा की जा रही है जो भोग प्रधान है भोगासक्त है उनकी निंदा की जा रही है उन्हें बार बार जन्म तथा मरण रूपी अनर्थ की प्राप्ति दिखा करके निंदा की जा रही है ये टीकाकार कहते हैं कि आद्य मंत्रा प्रपंचयत प्रथम अविद्वन्दा क्रिय ते तो प्रथम मंत्र के अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए पहले अज्ञानी की निंदा की जा रही है तृतीय मंत्र से इति आह ऐसा भाष्यकार भगवान तृतीय मंत्र के अवतरण में कहते हैं आहा का करता है भगवान भाष्यकार टीका में जो आहा है इति अर्थ है ऐसा ऐसा भगवान भाष्यकार कहते हैं टीकाकार कह रहे हैं तो किस वाक्य से कहते हैं तो कहा अथी यानी अथ इत्यादि वाक्य से जो अवतरण वाक्य है उसमें बताते हैं तो भाष्य का अवतरण वाक्य देखिए अब अथ इदानिम इदानी निंदार्थो अयम मंत्र आरभ अथ का वेद को अभिप्रेत श्रेय साधनत्वेन रूपेण जो दो निष्ठाएं हैं उनका सूत्रात्मक स्वरूप संक्षिप्त स्वरूप सूत्रात्मक दो मंत्रों के द्वारा बताने के पश्चात यह अथ शब्द का अर्थ निकलेगा प्रदर्शनान दो सूत्रात्मक मंत्रों के द्वारा ज्ञान निष्ठा तथा कर्मनिष्ठा का संक्षिप्त स्वरूप प्रदर्शन के अनंतर ये अथ शब्द का अर्थ है इदानीम यानी तृतीय मंत्र से अविद्वन्न निंदा अविद्व निंदार्थो अयम मंत्र आरभ्य तो अज्ञानी की निंदा करने के लिए यह तृतीय मंत्र प्रारंभ होता है तो तृतीय मंत्र का उच्चारण किया जाए असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसा वृता प्रीया गंतीमहनो तो असुरिया नामते लोका ये जो प्रथम पाद हैं मंत्र का इसमें ते ये सर्वनाम ये इस सर्वनाम के अर्थ में है ते का अर्थ करना ये क्योंकि इस ते शब्द से जिनको ग्रहण करना है उन्हीं को तान शब्द से ग्रहण करना है ते तान ऐसा नहीं होता यदोर नित्य संबंध होता है यत शब्द के द्वारा जो परामृष्ट अर्थ है उसका ग्राहक माना जाता है तत्शब्द को तो तत्शब्द है तान उत्तरार्ध में पहला पद तो तान यह शब्द पूर्वाध में ते इस शब्द के अर्थ का परामर्शक है इसलिए ते का अर्थ है ये इसलिए ये लोका ते लोका का अर्थ निकलेगा ये लोका इसलिए टीकाकार टीका में लिखते हैं कि ते लोका इति शब्द शब्दार्थ है। टीका में लिखा है ना अथ इति के बाद में टीका में कि ते लोका इति यानी ते लोका यहां पर प्रयुक्त प्रथम पाद में जो तत्सर्वनाम है वह यत शब्दार्थ है य शब्द के अर्थ में तत् शब्द का प्रयोग किया है का मतलब जब आप लोक में इस मंत्र का अर्थ करेंगे तो ते के स्थान पर ये ऐसा यथ शब्द का प्रथमा बहुवचन प्रयोग करना तो ते लोका ये लोका ये अर्थ निकलेगा और असूर्या लोका का विशेषण है असूर्या एक और दूसरा विशेषण है अंधेन तमसावृता लोक के ये दो विशेषण हो गए विशेष है लोक और विशेषण है असूर्या और अंधेन तमसावृता ये दो विशेषण है इनमें जो विशेष लोक शब्द है इसका अर्थ है जन्म भाष्य में भाष्यकार भगवान जन्मानी ये अर्थ करेंगे लोकाहा शब्द का और जन्म का अर्थ टीका में टिप्पणी में टिप्पणी करते हैं शरीरानी जन्मानी यानी शरीरानी इसलिए लोक शब्द का अर्थ निकलेगा शरीर लोका यानी शरीरा शरीरानी लोक शब्द का अर्थ शरीर कैसे निकलेगा तो लोक्यन्ते अनुभूयते कर्म फलाशु इति लोकाह। ऐसी लोक शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो लोक शब्द का अर्थ निकलता है कि जिन में रह करके जीव अपने पूर्व में किए हुए कर्मों का फलोपभोग करता है उन्हें लोक कहा जाता है याने भोगायतन लोक शब्द का अर्थ निकलेगा भोगायतन लोचरी दर्शन है और दर्शन का अर्थ है ज्ञान और अनुभव यह ज्ञान है न सुख का अनुभव दुख का अनुभव इसी को भोग माना जाता है और सुख और दुख है कर्म का फल तो सुख का अनुभव का अर्थ है कर्म फल का अनुभव दुख का अनुभव का अर्थ है पाप रूपी कर्म के फल का अनुभव वो तो कर्म फल का दर्शन यानी अनुभव दर्शन विशेष है ना अनुभव तो कर्म फल है सुख दुख और उसका दर्शन यानी अनुभव जिसमें रह करके जीवात्मा को होता है उसे कहा जाएगा लोक अधिकरण अर्थ में लोचरी दर्शनी धातु से घय प्रत्यय करके लोक शब्द बनाते हैं तो लोक शब्द का अर्थ निकलता है शरीर शरीर में रह करके ही जीवात्मा अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगता है इसलिए शरीर को कहा जाता है तर्कशास्त्र में भोगायतन शरीर का लक्षण ही करते हैं यद भोगायतनम तदेव शरीरम तो भोग का अर्थ होता है सुख दुख का अनुभव आयतन का अर्थ है आश्रय तो सुख दुख के अनुभव का आश्रय यानी जिसमें रह करके जीव अपने द्वारा किए हुए कर्म का फल सुख दुख का अनुभव करता है वह वो कौन है शरीर उसी को लोक कहा जा रहा है वो चौरासी लाख प्रकार के हैं शरीर इसलिए लोक हो गए चौरासी लाख प्रकार के लोक यानी शरीर इन्हें ही चौरासी लाख प्रकार की योनि कहा जाता है ये चौरासी लाख प्रकार की योनि यहाँ लोक शब्द का अर्थ है तो ये लोका यानी चौरासी लाख प्रकार की यौनिया जो है और ये शरीर कैसे हैं चौरासी लाख प्रकार के तो असुर्या है लोका का एक विशेषण है असूर्या तो असूर्या कहा जाता है असुरों के योग्य असुरों के भोग्य जो असुरों के भोग्य हैं उन्हें कहा जाता है असुर ऐसे मानों के भोग भोगों को कहा जाता है मनुष्या भोगा ऐसे कहता है ना ऐसे असुरिया का अर्थ है असुरों के भोग्य लोक यानी शरीर असुरों को प्राप्त होने वाले लोक वो है असुरिया असूर्या लोक और असुर किसको कहते हैं तो जो पुराणों में प्रसिद्ध देवताओं के शत्रु असुर हैं, उसमें असुर शब्द तो रूढ़ है प्रसिद्ध है लेकिन वह यहां पर अर्थ यहां नहीं लेना असुर शब्द का यौगिक अर्थ लेना वो रूढ़ अर्थ नहीं रूढ़ अर्थ है देवताओं के शत्रु दीति के पुत्र असुर और यौगिक अर्थ हैं सभी अज्ञानी लोक जो विषयासक्त हैं चाहे वो असुर हो या देवता हो या मनुष्य हो या पशु कीट पतंग हो विषयासक्त प्राणियों को कहा जा रहा है असुर शब्द से हा तो असुर शब्द का यह अर्थ कैसे निकलेगा विषयासक्त तो असुर शब्द असुर और उपपद रहते हुए रमु क्रीड़ायाम धातु से प्रत्यय होकर के बनता है असुसु येते असुरा ऐसी उत्पत्ति करते हैं असु शब्द की असुर शब्द की यह उत्पत्ति करते हैं कि असुसु रमनते असुरा ड्रत्यय करते हैं तो डिथ होने से वो सब लोप हो जाएगा का लोप हो जाता है तो वो बन जाता है असुर असूर शब्द असुशब्द का अर्थ होता है प्राण प्राण शब्द का अर्थ इंद्रिया होता है इसलिए शब्द से लेना इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषय असुशब्द का अर्थ निकलेगा इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयों में ही जो रममाण होते हैं रति करते हैं क्रीड़ा करते हैं उन्हें कहा जाता है असुर इंद्रिय तथा इंद्रिय विषयों में रममाण जीव यानी विषयासक्त जीव वो है असुर शब्द का अर्थ चाहे वो किसी भी योनि में हो जन्म लेना ही पड़ता है विषयासक्त होने से चाहे वो मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट देव योनि हो तो वो भी इस लोक के भोगों में आसक्त नहीं है जो मनुष्य लेकिन स्वर्ग भोगों में आसक्त है और स्वर्ग स्वर्ग विश्व, विश्व, विश्व के विषयों का भोग करने के प्राप्त हो जाए, इसके उद्देश्य से मनुष्य शरीर में रह करके यज्ञादि कर्म करते हैं और उनके फलस्वरूप देवता बन जाते हैं और स्वर्ग के विषयों का भोग करते हैं तो वे भी विषयासक्त ही है ना वो स्वर्गीय विषयों में आ सकता है तो उनको भी असुर ही कहा जाएगा चाहे वो इस लोक के भोगों में आ सकता हो या परलोक के भोगों में आ सकता हो सभी असुर ही है जो विरक्त नहीं है इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के भोगों के प्रति अनासक्त नहीं है वैराग्यवान नहीं है वे सब असुर शब्द से कहे जाते हैं और असुरय शब्द का अर्थ निकलेगा उन्हें प्राप्त होने वाला लोक जन्म शरीर विषयासक्त पुरुषों को प्राप्त होने वाले शरीर वे हैं असुरिया लोक शब्द का अर्थ तो विषयासक्त पुरुषों को मोक्ष तो प्राप्त होता नहीं है उन्हें प्राप्त होता है यदि विषयाशक्त पुरुषों में जो शास्त्र संमत यज्ञादि कर्म करते हैं उन्हें प्राप्त होते हैं देवादि के जन्म शरीर और जो पाप कर्म करते हैं उन्हें मनुष्य योनी की अपेक्षा निकृष्ट पशु पक्षादि पेड़ पौधे तक के जन्म प्राप्त होता है शरीर प्राप्त होता है और मध्यम योनि है मानव योनि पुण्य पाप समान जिनका है उन्हें मानव शरीर प्राप्त होता है लेकिन प्राप्त होता है विश्वासक्त मनुष्यों को जन्मही ही चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से कोई न कोई शरीर ही इसलिए इन शरीरों को कहा जाता है आसुरी लोका आसुरों को यानी विषयासक्त प्राणियों को प्राप्त होने वाले लोक और नाम ये निपात है इसका अन्यत्र प्रसिद्ध अर्थ होता है नाम ये निपात प्रसिद्धि अर्थ में आता है लेकिन यहां पर भाष्कर भगवान कहते हैं नाम इति अनर्थको निपात नाम ये निपात अन्यत्र जिस अर्थ में प्रसिद्ध है वह उसका अर्थ नहीं है यहां प्रसिद्धि रूप अर्थ यहां नहीं है केवल वाक्यालंकार के लिए है पाद पूण के लिए है नाम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ तो पाद की पूर्ति नहीं होगी ना दो अक्षर कम पड़ेंगे और नाम शब्द का प्रयोग करने से यहां पर इस पाद की शोभा बढ़ गई है इसलिए ऐसे जहां कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है तो उसे कहा जाता है वाक्यालंकारार्थ पाद पूर्णार्थ तो नाम शब्द का जो अन्यत्र प्रसिद्ध रूप अर्थ होता है वह अर्थ यहां नहीं है क्यों कि आसुर शब्द की प्रसिद्धि सर्वत्र अन्यत्र है देवताओं के शत्रु में देवताओं में असुर शब्द प्रसिद्ध नहीं है ना और यहाँ तो असुर शब्द से देवताओं को भी लिया जा रहा है सभी योनि के प्राणियों को लिया जा रहा है देवता भी असुर हो गए तो देवताओं में असुर शब्द प्रसिद्ध न होने से और यहाँ असुर शब्द से देवताओं का भी ग्रहण करना है इसलिए नाम शब्द का जो अन्यत्र प्रसिद्ध अर्थ है प्रसिद्धि वो नहीं लिया गया वाक्य अलंकार मात्र इसका अर्थ निकलेगा वाक्य की शोभा बढ़ाएगा पाद की पूर्ति के लिए है इसलिए प्रथम पाद का अर्थ निकलेगा ये असुरिया लोका यानी विषयासक्त पुरुषों को प्राप्त होने वाले शरीर जो शरीर है इनी शरीरों को तान अभिगछन थी इसमें तान शब्द से लेना है उन शरीरों को यानी चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से किसी न किसी शरीरों को प्राप्त करते हैं वे लोग जो आत्मज्ञानवान नहीं है जिन्हें ईशावाश्यम इदम सर्वम इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप का बोध नहीं है अपितु ईशावास्यम के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप विषयक अभिद्या ही जिनके चित्त में छाई हुई है उन्हें ये लोक प्राप्त होते हैं असुर अभिगछती ये बताया जाएगा तो लोक का एक विशेषण हुआ असुरहा दूसरा विशेषण है द्वितीय पादार्थ द्वितीय पाद है अंधे तमसावृता और इस पाद का जो अर्थ निकलेगा वो भी लोकाह का विशेषण होगा तो अंधेन तमसावृता इन शब्दों का क्या अर्थ है तो अंधकार है अंध का अर्थ है अदर्शनात्मक अंध यानी अंधकार तो जहां अंधकार छाया हुआ रहता है वहां रखी हुई वस्तुएं अलग अलग प्रतीत नहीं होती न दिखती नहीं है अदर्शन होता है तो अंधेन का अर्थ है अदर्शनात्मके न और तमह शब्द का अर्थ है यहां पर अज्ञान तो आत्म आ, आत्म अज्ञान ये है अंधेन तमसा शब्द से ग्राह्य आत्म विषयक जो अज्ञान वो है अंधेन तमसा शब्द का अर्थ वो आदर्शनात्मक तम है अज्ञान है अंधकार है और उससे आवृतता या अच्छा दीता तो विवेक नेत्र आच्छादित हैं, अवृत्त हैं आत्मविषयक आदर्शनात्मक अज्ञान से जिनका का मतलब जिन्हें अकर्त्री, अभोक्त्री, असंग निर्विकार व्यापक जो ईश शब्दित आत्म स्वरूप है जिससे सारे जगत को और जगत के भोक्ता जीव को व्याप्त करने के लिए प्रथम मंत्र ने कहा है ईशावाशम इसमें ईश इस शब्द का जो लक्षार्थ है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म और वह प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयनी प्रज्ञा ज्ञान नेत्र जिनका उस प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषय को अंधेन तमसा इस शब्द से कहे गए अज्ञान से अवरुद्ध है ज्ञान नेत्र, अज्ञान से आच्छादित है समस्त जगत का अधिष्ठान जो अपना वास्तविक स्वरूप है वह जिन्हें एक क्षण के लिए भी प्रतीत नहीं हो रहा है उसके अभिमुखी जिनका मन नहीं है बुद्धि नहीं है आत्मविश्नि प्रज्ञा से सर्वथा जो शून्य है रहित है उन्हें कहा जा रहा है अंधेन न तमसावृता शब्द से जिनकी बुद्धि क्षण के अल्प अंश के लिए भी अल्प हिस्से के लिए भी आत्मविषयनी होती ही नहीं है अंतर्मुख है ही नहीं है विषयाभिमुख ही है मन जिनका वे हैं अंधेन तमसावृता लोका शरीरानी ऐसे जिस योनि में प्रविष्ट हुए जीव शरीर में आत्मबुद्धि करके शरीर के अनुकूल विषयों के प्राप्ति के अभिमुख ही जिनका मन रहता है और प्रतिकूल विषयों के परिहार के लिए ही सोचता रहता है हमेशा जिस योनि में प्राप्त हुए जीवों का मन ऐसी योनिया वो चौराशिला प्रकार की योनि में घूमने वाले प्राणी जो भी शरीर प्राप्त होता है कार्यक्रम संग्रत उन्हीं में आत्मबुद्धि करके उस यौनी के अनुकूल विषय की प्राप्ति का और प्रतिकूल विषय के परिहार का ही निरंतर चिंतन करते हैं ऐसे जो प्राणी है अंधेन का अर्थ है अदर्शनात्मक अर्तमसा का अर्थ है अज्ञान एन अदर्शनात्मक जो अज्ञान है तो आदर्शनात्मक अदर्शन, न अज्ञान है न आवृता ये लोका तो इस प्रकार ये अंधे नम से इस द्वितीय पादार्थ का पादार्थ भी एक विशेषण बन गया लोकाह शब्द का ऐसे जो लोक है इन दो विशेषणों से विशिष्ट उन्हें तान शब्द से लेना और ते शब्द से लेना है चतुर्थ पाद में जिनको बताया गया उनको अभिगच्छन्ति का कर्म तो तान शब्द का अर्थ है नैत्य ते तान, ते तान अभिगच्छन्ति ऐसा तृतीय पादा, पादा का अन्वय है ते प्रेत्य तान अभिगच्छन्ति ते यानि वे लोग प्रेत्य यानी अपना वर्तमान शरीर छोड़ करके मानव शरीर छोड़ करके तान यानी जो आसुरों को प्राप्त होने वाले और आदर्शनात्मक अंधकार से आवृत्त लोग हैं उन लोगों को तान शब्द से लेना अभिगछ यानी प्राप्तवंती प्राप्त करते हैं हाँ, सभी य हा तो ते यानी उन लोगों को मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद वे लोग प्राप्त होते हैं जो आसूर्य हैं और अंधेन तमसा अवृत्त हैं उन लोगों को वे प्राप्त करते हैं मानव शरीर को छोड़कर के तृतीय पाद का अर्थ है मतलब चौरासी लाख प्रकार के योनि में ही घूमते रहते हैं यदि पुण्य कर्म किया है तो देव योनि रूप देव शरीर रूप जो आसूर्य अंधेन तमसा आवृत लोक है उसे प्राप्त करते हैं चौरासी लाख प्रकार की योनि के विशेषण है सभी शरीरों के सब जगह इंद्रियों के भोग ही हैं और स्वरूप विषयक अज्ञान है ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं ऐसे जन्म प्राप्त करते हैं कौन तो ते यानी वे लोग वे यानी कौन तो चौथे पाद में बताए जा रहे हैं जो आत्मघाती हैं वे लोग इसलिए चौथे तो पाद में कहा जा रहा है ये के चात्महनो जनाहा तो ये के का अर्थ है जो कोई भी के तो का अर्थ है कोई भी आत्मघाती है आत्महन जन है प्राणी है जन का अर्थ है प्राणी आत्महन का अर्थ है आत्मान घनति आत्महन आत्मघाती आत्मा का जो हनन करते हैं आत्मा को जो मारते हैं आत्मघाती हैं, वे उन चौरासी लाख प्रकार के शरीरों को ही प्राप्त करते हैं पूर्व पूर्व शरीर छोड़ करके उत्तर उत्तर मैं इन्हीं में घूमते रहते हैं का मतलब उनके जन्म मरण की निवृत्ति नहीं होती है उन्हें जन्म मरण रूपी अनर्थ को ही प्राप्त करना पड़ता है जो आत्मघाती है उन्हें आत्मा तो यद्यपि अविनाशी है न जायते मृतते व कदाचित है वो नित्य है मरता नहीं है तो उसका जो मरता नहीं उसको कैसे मारेंगे आत्मा का तो न हन्य हन्नेमाने हन्य शरीर है तो अरे यहां आत्मघाती कहा जा रहा है तो आत्म हन, हन हनन है यहां पर गौण शब्द प्रयोग है आत्महन मुख्य आत्मघात संभव नहीं है आत्मा अविनाशी होने से तो ये माना जाता है संभावितस्य संभावित अपि मरनाद अपनी चे तो जो संभावित है सम्मानित है उसकी अपकीर्ति उसे मृत्यु से होने वाले कष्ट से भी अधिक कष्ट प्रदान करती है अपकीर्ति का अर्थ है अनादर एक प्रकार से तो ये आत्मा का अनादर ही आत्मा का घात माना जाता है जो अति सम्माननीय होता है उस अति सम्माननीय व्यक्ति का अनादर ही हनन माना जाता है तो आत्मा जैसा है उसे वैसा न समझ करके उसे विपरीत समझना ये आत्मा का अनादर रूपी हनन है आत्मा है ईशावाश्यम इदम सर्वम में ईशा शब्द का लक्षार्थ जो आत्म पदार्थ है वह एक है उसे अनेक समझना ये उसका अनादर है कि नहीं वह अपरिचिन्न है देश काल और वकृत परिचिन्नता उसमें नहीं है उसे एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं है ऐसा समझना ये देशतः तो परिचिन्न समझना है किसी समय है किसी समय नहीं है ऐसा समझना काल से परिचिन्न समझना है और भेद आपस में समझना वस्तु तो परिचिन्नता तो जो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है उसे देश काल वस्तु से परिचिन समझना यह उसका अनादर माना जाता है ये अनादर ही हनन है आत्मा का जो असंग है उसे शरीर आदि के साथ तादात्म्य करके समझना देवदत्ता का संबंध ही ये उसका अनादर है असंग को ससंग समझना इस प्रकार का जो आत्महनन है यह आत्महनन करने वाले जो लोग हैं अद्वितीय आत्मा को सद्वितीय समझने वाले अपरिछिन्न आत्मा को परिचिन्न समझने वाले वे सब आत्मघाती हैं चाहे वे कीट पतंग हो मनुष्य हो असुर हो ऋषि हो देवता हो जो कोई भी आत्मा जैसा वेदांत बताता है ऐसा न समझ करके उससे विपरीत समझते हैं वे सब यहां पर आत्मघाती कहलाते हैं आत्महन जन कहलाते हैं और ये आत्म, आत्मा के यथार्थ स्वरूप के अज्ञान के कारण होता है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध न होने से आत्मा को विपरीत समझा जाता है और आत्मा को विपरीत समझना ही आत्मा का हनन है ये कहा कि आत्म, ये के स आत्महनु जन जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले प्राणी है उन्हें तांस ते प्रेत्याभिगछंती इस वाक्यस्थ ते शब्द से लेना प्रथमांत ते शब्द से और तान इस द्वितीयांत शब्द से पूर्वाध में कहे गए जो लोक हैं उनको लेना ये लोका तान लोकान और ते यानी एके चात्महनु जना तो जो कोई भी आत्मघाती जन है चाहे वो मनुष्य हो देवता हो या पशु पक्षादी हो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न समझने वाले आत्म विषयक अज्ञानी जितने भी हैं वे सब के सब आत्मघाती हैं और वे उन्हें प्राप्त जो वर्तमान में शरीर हैं उस शरीर को छोड़ने के बाद मुक्त नहीं होते अपितु शरीरांतर को प्राप्त करते हैं तान प्रेत्य तान अभिगछ का मतलब उनका संसार बना ही रहता है पुनरअपि जन्म पुनरअि मरणम वाला इस प्रकार ये आत्म अज्ञान की निंदा की गई प्रथम मंत्र के द्वारा प्रतिपादित तो आत्मविद्या में प्रवृत्त करने के लिए आत्म साक्षात्कार के अंतरंग साधन आत्मभावना आत्मविचार में प्रवृत्ति के लिए ये आत्माज्ञान की निंदा भाष्य को देखा जाए असुरिया ये जो प्रथम पद है मंत्र में उसका अर्थ करते भाष्कर भगवान कि परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष देवादयो अपि असुरा तो अद्वय जो परमात्म स्वरूप है परमात्म भाव का अर्थ जो अद्वय परमात्म स्वरूप है एक है आत्मस्वरूप सब सबकी प्रत्येगात्मा है ना सदैव सोमे इधम अग्रासित एक मेवाद्वितीय है अद्वितीय है वो जो परमार्थ आत्म स्वरूप है उसकी दृष्टि से ये चौरासी लाख प्रकार की यौनियों में सर्वोत्कृष्ट यौनिया जो देवादि योनिया हैं वो भी असुर के तरह असुर ही हैं किसके दृष्टि में अकर्तृ अभोक्तृ आत्मस्वरूप के दृष्टि से इसलिए कहा परमात्म भावम अद्वयम अपेक्षा देवादयो अपि असुरः वे भी असुर हैं और असुर्य शब्द का अर्थ है तेषा स्वभूता एक वैदिक प्रक्रिया में सूत्र आता है असुरस्य स्वम तीन नंबर टिप्पणी में दिया है टिप्पणीकार ने असुरस्य स्वम चौथे अध्याय के चौथे पात का एक सौ सूत्र अष्टाध्यायी का पानिनी जी के तो असुर शब्द से उस सूत्र से असुर शब्द से यत प्रत्यय हुआ सोम अर्थ में स्व का है भोग्य प्राप्तव्य तो असुर हो गए चौरासी लाख प्रकार के योनि में विद्यमान प्राणी और उन प्राणियों को प्राप्त होने वाले शरीर उन्हें कहा जाएगा असुरया चौरासी लाख प्रकार के शरीरों को असुरस्वम इस अर्थ में वो यत् प्रत्यय होकर के सोम अर्थ में सोम का हैं है आत्मीय तत्सबी उन्हें भोग के लिए प्राप्त होने वाले शरीर इसलिए कहा तेषा चूता लोका आसूरिया उन्हें प्राप्त होने वाले वर्तमान शरीर छोड़ करके प्राप्त होने वाले जो लोक हैं वे लोक हो गए असूर्य शरीर और नाम शब्द के विषय में कहते हैं कि नाम शब्दों अनर्थ को निपात तो नाम शब्द अनर्थक है क्या मतलब उसका जो अन्यत्र अर्थ होता है प्रसिद्ध यह अर्थ वह प्रसिद्ध रूप अर्थ का वाचक यहाँ पर नाम शब्द नहीं है क्यों कि लोक में असुर शब्द की प्रसिद्धि देवता में नहीं है और यहां तो असुर शब्द से देवता को भी लेना है इसलिए माना गया कि वो अनर्थक निपात है वह वाक्य अलंकार के लिए है ते ते ते लोका ते लोका में ते में में के टी, विषय टीका टीका करने कहा कि ते शब्द यथ शब्द के अर्थ में ते लोका इति तत्शब शब्द यथ शब्दार्थे तत्शब शब्द शब्दार्थ का शब्दार्थ में प्रयुक्त है और लोक शब्द का अर्थ करते हैं कर्म फलानी कर्म फला लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते ऊपर से जोड़ देना येशु इति लोका ऐसा येशु पद का अध्याय करना भाष्य में तो कर्म फला लोक्यन्ते दृश्यंते भुज्यन्ते येशु तो कर्म फलों का अनुभव किया जाता है जिन में उन्हें कहा जाता है लोक एने जन्म और जन्म यानी शरीर छह नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने कहा जन्मान यानी शरीरानी तो इस प्रकार ये लोक शब्द का अर्थ निकला शरीर और आसुरों को प्राप्त होने वाले शरीर और असुर हैं विषयासक्त प्राणी विषयासक्त प्राणी माने जाते हैं अशुद्ध चित्त प्राणी जिन्हें कर्म निष्ठा का अधिकारी बताया कुरुअ्य कर्मानी से। वे तो नाम जनमान ये हुआ आगे हैं भाष्य में ही द्वितीय पाद का अर्थ कर रहे हैं प्रथम पाद का अर्थ हो गया तो अंधे न तमसा वृता इसमें अंधे शब्द का अर्थ कर दिया अदर्शनात्मक अर्थ है और तमसा का अर्थ कर दिया अज्ञाने तमसा तो अदर्शनात्मक अज्ञान ये अंधेन तमसा इसका अर्थ निकला आवृता शब्द का अर्थ कर दिया अच्छादिता आवृता यानी अच्छादिता आदर्शनात्मक अज्ञान से जो अच्छादित है लोक लोक का विशेषण है वे कौन तो कहते हैं तान उत्तरार्ध में अब उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ करते हैं तान प्रत्याभिगछति ये तृतीय पद इसमें प्रथम पद है तान यह पूर्वाध में कहे गए जो आसुरिया अंधेन तमसा अवृता लोका हैं, उनका परामर्शक है इसलिए तान का अर्थ निकला स्थावरा तान देवता से लेकर के स्थावर पर्यंत जो यौनी है वे सारी यौनिया स्थावर कहते हैं पेड़ को प्रेत्य इमम देहम प्रेत्य शब्द का अर्थ कर दिया इस शरीर को छोड़ करके अभिगच्छन्ति का अर्थ है प्राप्त वो भाष्य में नहीं लिखा अभिगच्छन्ति का अर्थ है प्राप्त प्राप्त करते हैं तान यानी उन स्थावरांत यौनियों को चौराखीरा करके योनियों को प्राप्त करते हैं इस शरीर को छोड़ करके कौन प्राप्त करते हैं तो ते वे प्राप्त करते हैं तो कहा क्या सबको एक ही योनी प्राप्त होती है क्या एक जैसी नहीं जिनका जैसा कर्म है जैसा चिंतन है उसके अनुसार तो बृहदारण्य श्रुति में कहा कि यथा कर्म यथा श्रुतम कि जिसका जैसा कर्म है पहले किया हुआ और वर्तमान वर्तमान शरीर छोड़ते समय जो फल, फलोन्मुख हुआ है पहले किए हुए कर्मों में से जो भावी शरीर का प्राप्तव्य शरीर का प्रारब्ध बन करके सामने आया है उस कर्म के अनुसार पुण्य या पाप और यथा श्रुतम इसमें श्रुतम का अर्थ है चिंतनम तो यथाश्रुतम का अर्थ है यथा चिंतनम तो चिंतन दो प्रकार का है शास्त्रीय चिंतन उपासना और अशास्त्रीय चिंतन शास्त्र निषिध चिंतन विषय का ध्यान ध्याए तो विषान पुरुष संगस्ते सुप और विषय चिंतन का फल बताया बुद्धिनाशात प्रणश्य तो यथा यथाश्रुतम से दोनों प्रकार का चिंतन लेना तो शास्त्रीय चिंतन तथा शास्त्रीय कर्म करने वाले तान शब्दित जो मनुष्योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट यौनिया है उनको प्राप्त करते हैं और जो शास्त्र निषिद्ध कर्म तथा चिंतन करने वाले हैं वे मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि को प्राप्त करते हैं पेड़ पौधों तक इसलिए छली यथाश्रुतम यथाकर्म यथाश्रुतम ओ इम देह त्यक्तवा तान अभिगछती तो, तो, तो निंदा इसलिए है कि मोक्ष प्राप्त हो सकता है लेकिन जन्म लेना ही दुख है जो जन्म लेते हैं चौरासी लाख प्रकार के शरीर में किसी को भी पूछ लो तो वे सुखी नहीं है स्वर्गीय देवता भी तो का तो सही बात है सही यथार्थ बता करके ही यह भूतार्थवाद है कि आत्म अज्ञानी को दुखालय जो संसार है उसी में पढ़ना पड़ता है ये वास्तविक है ये भूतार्थवाद है तो ये लेकिन कोई चाहता नहीं है दुख प्राप्त करें दुखी हो ऐसा कोई चाहता नहीं है लेकिन आत्माज्ञान जहां दुख मिलता है ऐसे स्थान पर ही पहुंचाता है ये दिखा करके ये ये बताया जा रहा है कि अनर्थ का साधन आत्माज्ञान है अनर्थ का साधन है ना उसमें अनर्थ हेतुत्व का ज्ञान हो जाएगा तो जिहासा हो जाएगी ना उसके विषय में जिहासा कहते हैं त्यागने की इच्छा तो फिर वो जिससे त्यागा जाता है वो ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है तो ज्ञान में प्रवृत्ति हो जाएगी तो वास्तविकता दिखा करके ही उसकी निंदा हो रही है कि अनर्थ का हेतु यही आत्मा ज्ञान है और इस आत्मज्ञान को निवृत्त करने वाला मात्र आत्मज्ञान है इसलिए आत्मज्ञान के साधन में प्रवृत्त होना चाहिए ये अधिकारी के बुद्धि में आएगा ये सुन कि, कि हमारे दुख का कारण क्या है तो आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान के कारण ही हमें यह भटकना पड़ रहा है हमें चाहिए निरतिशय सुख लेकिन जहां निरतिशय सुख है ही नहीं ऐसे स्थान में ही ले जाता है ये आत्मा ज्ञान ये इस मंत्र से ज्ञात होता है इसलिए इस आत्मा को ही हटा देना चाहिए आत्माज्ञान नहीं रहेगा तो हमारा जन्म नहीं होगा इन लाख प्रकार के यौनी में से किसी भी योनी में स्वरूप अवस्थान हो जाएगा उस ज्ञान को मिटाता है आत्मज्ञान ही इसलिए आत्मज्ञान की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी आत्मज्ञान के लिए यही तो उद्देश्य है इस मंत्र का आत्म अज्ञान का फल अनर्थ की प्राप्ति दिखा करके अधिकारी की आत्मज्ञान के साधन में प्रवृत्ति कराना यह मुख्य उद्देश्य है तो इमम देहम अभिगच्छन्ति यथा कर्म यथा यथत यथा कर्म यथा श्रुतम इसका उत्तरण टीका में था क्या अवतरण नहीं इसका अर्थ करते हैं टीकाकार यथा इति इस प्रतीक के बाद में जो टीका है इसे देखिए ये न यादृश प्रतिषिद्धम विहिम वनषि स एव तो ये कहते हैं कि यादृशम प्रतिषिधम विहित वेवता दि ज्ञानम अनुष्ठित यथाश्रुतम का अर्थ कर रहे हैं यथा कर्म यथा यथाश्रुतम ये श्रुति हैं तो श्रुतिस्थ जो यथा यथाश्रुतम पद है उसका अर्थ कर रहे हैं कि ये नादृशम प्रतिषिद्धम विहित वा देवता दि ज्ञानम अनुष्ठितम तो म, जिस मनुष्य ने ये न कार जिस मनुष्य के द्वारा यादृशम यानी विहित प्रतिषिद्धम वा का अर्थ कर दिया जिस प्रकार का यानी शास्त्र प्रतिषिद्ध या शास्त्र विहित तो। देवतादि ज्ञानम देवतादि ज्ञानम में ज्ञान शब्द का अर्थ है ध्यान चिंतन तो देवतादि इसमें देवता ज्ञानम और आदि शब्द से विषय को लेना विषय ज्ञानम यानि विषय चिंतनम अनुष्ठितम यानि कृतम तो देवता का चिंतन किया है तो देवता भाव को प्राप्त करता है और विषयों का चिंतन किया है तो जिन विषयों का चिंतन किया है उन विषयों की प्राप्ति जिन शरीरों में होती है उन शरीरों को प्राप्त करता है तो ये न वा तद एव ये न वा योनिम् यानी याद प्रतिषिद्ध विवादनुष्ठन्रूपाव यौनी इस प्रकार ये तांते प्रेत्या विगछती तृतीय पाद का टीका मे हुआ भाष्य में हुआ व्याख्यान चौथा पाद है एके चात्म इसकी व्याख्या भाष्य में प्रारंभ हो रही है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे